हरी देव की जय जय श्री प्रेम पत्तन ग्रंथि की जय श्री हरी श्रि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रम गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री शिरा रमण जय भगवते मो भगवतेषोत्तम सत्यवती हृदय यमल मम तम जगत वन श्रीगुरोपकमल वैष्णव सागर जात कृष्ण सह गण रघुनाथानी सजी राधाबितुजौ संकर्तरौाच विश्व बंदे जगत प्रियो कर सुगुराय हरे पर नाशा गोविंदाभ्युभ्यक्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्ण हे रूप दुर्गति को, को हे भे सुमते परमंडल श्री प्रेम प्रेमपत्तन एक ऐसा नगर है जो प्रेम का नगर है और जहां जितने भी नियम हैं वे श्री कृष्ण सुख प्रदान करने के ऊपर आधारित ऐसा एक प्रेम का नगर है प्रेम पत्तन पत्थन का पत्तन का, का तात्पर्य है ऐसा नगर जो कि किसी रस समुद्र के पास में समुद्र के पास में बसा हुआ हुआ बंदरगाह ऐसा एक नगर और उसमें श्री रसको जी ये निरूपण कराए कि वहां की अधिकार ने श्री रति देवी जी ने रति माने कृष्ण प्रेम उस कृष्ण प्रेम रूपी देवी ने मती के अधिकारों को अर्थात शास्त्रीय ऐश्वर्य के ऊपर आधारित जो नियम थे उनको तो हटा दिया और प्रेम या कृष्ण सेवा के ऊपर आधारित नियम उनको ही यहां स्वीकार किया तो श्री कृष्ण सेवा है जो भी नियम है वो यहां पर लागू किए गए और जो कृष्ण के ऐश्वर्य के ऊपर आधारित नियम थे उन सारे नियमों को हटा दिया ऐसा एक नगर है और उस नगर में 37 ऐसे नियम अध्यादेश जारी किए गए ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए कि पुराना जो नियम थे वे तो सब हट गए और उनके स्थान पर नए नियम चालू हुए जैसे यहाँ पर अधर्म को ही धर्म माना जाएगा एक नियम, नियम दूसरा था असत्य को ही सत्य माना जाएगा फिर एक तीसरा नियम था अनाचार ही जहां आचार हो जाएगा, स्वयं जुठन करके कहीं खड़वा तो लेनी है ये विचार करके कन्हैया को फिर बुजन कराया जाए ये दस की विधि, मैं स्वयं जुठन करके सखा स्वयं खा करके फिर विष्ण को भोजन करानी अनाचार आचार है फिर चौथा नियम अनादर ही आदर है यशोदा जी कलिया को छड़ी लेकर के धमका रही है, अनादर कर रही है सखा कलिया के कंधे के ऊपर चढ़ा है अनादर कर रहा है ये अनादर ही जहां पर आदर हो जाए। पांचवा नियम है कि असंतोष ही संतोष है जहां पर सेवा करते हुए कभी भी प्रेमी जनों को संकोच नहीं होगा फिर एक छठा नियम बनाया कि जहां अभिनय झिठाई वो ही में विनय हो जाए विन करने में वो सुख नहीं है कन्हैया जिद करे मैया की बात को नहीं माने वो अभिनय ही विनय हो जाएगा यहाँ इसी तरह से अनलंकृति ही अलंकृति हो जाए ये यहां जाए। यह का एक नियम है फिर यहा स्त्री वे ही पुरुष हो जाए अर्थात रस्म लाल जी की बात नहीं चलेगी रस्म चलेगी प्रिया जी की बात राध राम की बात चलेगी तो स्त्री एवं पुरुषा जहां पर पुरुष ही स्त्री हो जाए और तो और क्या अपने रूप का दर्शन करके श्याम सुंदर स्वयं भी गोपी भाव धारण करने के लिए स्थित हो जाए राधा भाव द्वित होकर के विराजमान हो जाए अपरित पूर्वा ये का नियम कि जो पुरुष है वो भी स्त्री भाव को धारण कर ले स्वयं श्रोमणि कृष्ण वे स्त्री बनना चाहे राधा भाव धारण करना चाहे जहां पर अज्ञान ही ज्ञान है मान ज्ञान का अनादर मोक्ष का अनादर और कृष्ण सेवा उसका आदर से कृष्ण प्रेम ऐसी वस्तु है जिसके आगे साइंस मुक्ति मोक्ष ज्ञान का परम फल वह भी त्याज्य हो जाए फिर यहाँ पर एक ग्यारहवा नियम निरूपण किया गया कि यहाँ पर पराजय ही अपराजय है विजय है से कृष्ण का हार जाना वो ही यहाँ पर विजय हो जाए पराजय ही जय है फिर एक बारहवा नियम चालू किया गया कि सुख ही दुख है कुल कन्याओं के लिए कुल रमणियों के लिए घर में रहना सुख की वस्तु परंतु गोपियों के लिए घर में रहना यह दुख हो जाए और बनवास करना यह सुख हो जाए तो सुखी दुख हो जाए फिर दुखी ही सुख बन का वही सुख हो जाए लोक वेद की भर्सना सहन करना जो संसार निंदा कर रहा है उस वो ही यहा सुखरूप हो जाए उसको भी सुख रूप में स्वीकार कर जहां निषेध ही विधि हो जाए विधि ही निषेध हो जाए फिर सत्य मा एक नियम बताया यहाँ का कि अनुत्तर ही उत्तर है श्री प्रिया का मौन वही स्वीकृति है रस्म तो अनुत्तर ही उत्तर होकर के विराजमान है जहां नकार ही स्वीकृति होकर के विराजमान हो जाए यहां पर रहने वाले ये वो अभिमान जिन्होंने त्याग दिया है गला कटवा लिया है बिना सर वाली जो है अभिमान रहित व्यक्ति वे ही यहां पर शास्त्र शुरक्षा वाले हजार हजार वाले हैं चक्षुषा एवं शास्त्र चक्षुषा जिनके आंखें नहीं है अर्थात लोग वेद इनकी परवाह न करने वाले वे ही यहाँ पर शास्त्र होकर के ऐसे बिराजमान हो जाएंगे की रीति है ये है की, इस प्रेम नगर की यह अद्भुत रीति है जहां पर अपद एवं शास्त्र पद बिना पैर वाले ही हजार पैर वाले हो जाएंगे वृंदावन से छोड़कर के कहीं नहीं जाना है ये नियम लेकर के जो बैठे हैं बिना पैर वाले वही शास्त्र पद वाले हो जाएंगे जहां पर निद्रा न आना यही समझ है कृष्ण प्रेम में ब्रह जगना यही पूरी पूरी निद्रा जो है वो निद्रा होकर के विराजमान होना इसी तरह से बिना बाहू वाला होना अब अभाव एवं शास्त्र बाह बीच में एक नियम है कि जहां बिना बाहु वाला होना वो ही शास्त्र बाहू हो जाए बिना पैर वाले ही शास्त्र पैर वाले हो जाए बिना नींद वाले ही शास्त्र नींद वाले होकर के बिरागमान हो जाए फिर व्योग एवं संयोग व्योग में जैसे प्यारे का स्मरण होता है ऐसा संयोग में नहीं होता है संयोग से बड़ा बड़ा हो जाए ये तेईसवा नियम हुआ चौबीसवा नियम यहाँ पर स्थापित किया जाएगा कि संयोग है संयोग में व्योग क्योंकि प्यारे का दर्शन नहीं होता है यदि प्रियालाल दोनों एकदम मिल जाए तो दर्शन बंद हो जाता है तो संयोग हो जाता है वियोग और वियोग हो जाए संयोग संयोगेम विरहती संधि में बेहरत शामा श्याम जहां कुछ वियोग और कुछ संयोग है वहां पर तो बिहार होगा एकदम संयोग है तो प्यारों का प्यारे का दर्शन बंद हो जाएगा तो वहां पर प्यारे से वियोग की अभिलाषा करने लगेगी दूर होने की बिल्कुल पास न दर्शन नहीं होता है दूर रहने पर पास में आने की अभिलाषा उत्पन्न होती है तो ये पर हो, हो जाए, ये एक फिर एक नियम, नियम संयोग ही यहां पर जीवन हो जाए सारे प्रासी जीते जी वैकुंठ जाना चाहते हैं वैकुंठ दमन करना चाहते हैं कि हमको कलिया का वैभव देखने को मिल जाए और जहां पर छब्बीसवा लघुत्व एवं गुरुत्व जितना विनम्रता है उतना ही श्रेष्ठ हो जाएगा यह एक नियम अभिमान रहना लघु होना वो ही गुरुत्व है सत्ताईसवा है स्तुति एवं निंदा स्तुति ही जहां पर निंदा हो जाएगी अट्ठाईस में है निंदा ही स्तुति हो जाएगी निंदा करना वो स्तुति हो जाए प्रेम में जहां होली में सखी गए कृष्ण को तो गाली दे रही है वो ही उनकी स्तुति है ये रस रीति है फिर नती एवं परमोन्नति जो जितना झुकता है वो ही उतना ऊंचा उठ रहा है ये इस ब्रिज की प्रेम वतन की रीति है उन्तीस फिर उनतीसवासवा है व्यय एवं लाभ सब कुछ लुटा देना यही लाभ हो जाएगा इकतीसवा है जहां विस्मरण एवं स्मरण संसार को घर को भूल जाना यही स्मरण हो जाएगा बत्तीसवा है जहां पर अगर अगर्वत्वम एवं सगर्वत्व अभिमान का त्याग करना यही गर्वित सम्मान प्राप्त करना हो जाएगा अगर भी सगर्भ सगर्भ है फिर तैतीस मा एक नियम है कि सकामत्वम एवं अकामत्व कृष्ण के सुख की इच्छा करना सकाम होना वो ही अका हो जाएगा और रवि एवं चंद्र चौतीस मा है सूर्य ही जहां पर चंद्र बन जाए और चंद्र ही सूर्य बन जाए ये गोपियों के लिए सूर्य दिन या दुख देने वाला है और सखाओं के लिए दिन होना ये सुख देने वाला है चंद्रमा के सम्मान है सखा ये चाहते हैं कि रात्रि नहीं हो हम कृष्ण के साथ में मिले और गोकलिया ये चाहती हैं कि दिन नहीं हो वे तो सूर्य ही जहां चंद्र होकर के विराजमान हो जाए पैंतीसवा हुआ चंद्र एवं रवि और छत्तीस -ती, छत्तीसवा हुआ कि जहां पर असंत एवं संत ये सखाओं के साथ में ऊधम करना माखन मिश्री की चोरी करना ऊधम करना गोपियों के हरण करना, असंतता हो जाएगी संत झूठ बोलना यही हो जाएगा संत संतता खेल में प्रेम वेश बदल करके श्री प्रियालाल मिलते हैं वेश बदल करके छदम वेश से अः मिलन प्राप्त हो रहा है तो वो असंत संत असंतता ही संतता हो जाए और अंत में है असतीत्व में सतीत्व सैतीसवा है कि असतीत जहां लोक वेद की मर्यादा का उल्लंघन करना वो ही सबसे बड़ा सतीत्व है तो इस प्रेम पतन की रीति ही अद्भुत है या पर सब कुछ अद्भुत होकर के बिराजमाना तो इसी प्रसंग में पांचवा एक विरोधाभास चल रहा है यहाँ पर एक ऑप्शिमन पांचवा जो है वो चल रहा है कि जहां पर ही असंतोष ही संतोष है। क्यों कृष्ण कथा श्रवण करने से और कृष्ण कथा कहने से भक्तों को कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है तो अड़सठ पीज पर मेरी किताब के अड़सठ पेज पर इस ग्रंथ के वहां पर कह रहे हैं शौन ऋषि कह रहे हैं वो तो नृत्या उत्तम श्लोक विक्रमे छणवताम रसज्ञा स्वाद स्वाद पदे पदे मारे हम कृष्ण कथा श्रवण करते हुए कभी भी, भी तृप्त नहीं होते हैं यह अतृप्ति ही तृप्ति है इस प्रेम नगर की प्रेम क्षेत्र की क्षणता नसज्ञान यम रसज्ञा नाम जो रसज्ञ है वे कृष्ण कथा को जब सुनते हैं तो स्वाद स्वाद पदे पदे एक एक पद पद पर उनको सुस्वादता की प्राप्ति होती है ये दासी रति इसके कारण दासी रथी जिनमें विराजमान है उनमें भी यही असंतोष ही संतोष हो जाता है कि कृष्ण कथा सुनते हुए दासों को कृष्ण कथा सुनते हुए कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है तो शौनकालिक ऋषि कह रहे हैं से कि हमारे सामने कृष्ण कथा कहिए आपने जो पूतना बधकी लीला का वर्णन करके फलस् कर दी सुखदीव जी ने मन में विचार किया कि राजा को एक बाल्य चरित्र सुना दिया है अब सुनना होगा तो अपने आप कृष्ण करेगा सो बाल्य लीला का एक चरित्र केवल सुनाया पूतना बधका पूना मोक्ष का प्रसंग और उसकी फलस्तुति कहने लगे कि मोक्षम रति गोविंद पूतना मोक्ष के, के चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको गोविंद चरणों में रति की प्राप्ति होगी फलस्तुति कही तो फलस्तुति का मतलब तो ये है कि कथा की समाप्ति हो रही है भोजन करते समय राजस्थान में कोई पापड़ दे दे बंगाल में भोजन करने के बाद में एक रसगुल्ला परोस दिया जाए तो इसका मतलब है भोजन समाप्त उठो भोजन के बाद में रसगुल्ला आ गया इसका मतलब है भोजन समाप्त राजस्थान में पापड़ आ गया इसका मतलब है भोजन समाप्त तो फलस्तुति कह दी तो इसका मतलब है कि आप दूसरा आगे नहीं कहेंगे तो राजा घबरा गए और कहने नहीं महल क्या बाल्यलीला समाप्त हो गई अभी मेरा पेट नहीं भरा है वह हम तृप्त नहीं हो रहे हैं श्री गोविंद की कथा बाल्यलीला को श्रवण करने के श्रवण करते हुए कृपा करके हम रसज्ञों को जो श्रवण करना चाहते हैं ये कृष्ण कथा बड़ी मीठी लग रही है पद पद में मीठी लग रही है कृपा कृपया इसका आप हमारे सामने विक आगे के अंदर जो मृाएं हैं उनका भी वर्णन कर तो यह हो गया असंतोष ही यहां पर संतोष होगा जगत में संतोष की प्रशंसा की जा रही है परंतु इस प्रेम नगर में प्रेमी को सेवा करते हुए कभी संतोष नहीं प्राप्त होता है वो और सेवा और सेवा और सेवा करना ही निरंतर निरंतर चाहता है इसी तरह से आगे कह रहे हैं का, का भी में एक है। के तानक उिकारृत तो की उदार करमणा श्री कृष्ण की सभी लीलाए भगवान की सारी लीनाए हैं बड़ी उदार कर्म वाली है वे कीर्तन्य है माने सना सना कीर्तन करने योग्य है सना गायन करने योग्य है कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि हर लीला अमृत का पालन करते हुए तुछ तुछ हो। आप कृष्ण पिलाते जाए, हम पीते जाए आगे काम कभी भी भरने वाले नहीं है शिंद तस्तर बुखार भोजन चुतन हरे कथाम का किसी गांव में एक शुद्ध चले आए गांव वाले बोले गांव वालों से उन्होंने कहा कि अरे गांव वालो हम दूर से आए हैं हिमालय से हमारे पास में भिक्षा मिलेगी तुम्हारे गांव में बोले हाँ हाँ संत आया है कोई तो उसको तो भिक्षा हम जरूर देंगे बोले हमारी छोटे सा कटोरा उनका तुम ही बोले तुम्हें कोई को भर दो बोले मारे कायसे भरे बोल नहीं कहते हैं किसी चीज से भर दो वो तुम ही ऐसी करामाती कि उसमें जो चीज डाली जाए उसको खा जाए तुम्हें भरे ही नहीं सारे गांव वाले आश्चर अल्लाह मच गया तुम ही वाले बाबा आए तुम ही वाले बाबा आए और उनकी तुम ही भरती नहीं उसी गांव के कोई पुराने संत थे कहीं एकांत में एकांत में भजन कर रहे हैं दूर रहकर के अल्लाह सोना वाले कायगा हल्ला है जो लोग हरे ऐसे शुद्ध संत आए हैं उनकी तुम ही भरती नहीं का भी भरता ही नहीं ये आए राधे श्याम हुई महाराज काय का हल्ला का मचा रखा है हंसते हुए बोले वे शुद्ध संत जी कैसा तुम्हारा गांव है हमारे इतना सा एक कटोरा इतनी सी तुमी वो भिक्षा में तुम नहीं भर सकते हो जिससे हमारी जीवन यात्रा चल जाए एक बार का भोजन पूरा हो जाए बुल हमारे पास में और कुछ तो नहीं है अभी यमुना जी से आए हैं यमुना जल है तुम कहो तो बोले हम कब कह रहे हैं भर दो कुछ किसी भी चीज से भर दो बोल माए जल है इससे भर देते हैं इन्होंने अपनी तुमी को की चोच इनकी तुमी की चोच में लगाई और बोले ए मेरी तुमी तू कभी खाली मत होना भोले है, ऐसे ही श्री शुभ परीक्षण कह रहे हैं, तो हैं। हरि कथान आपके श्रीमुख से प्रकट होने वाली हर कथा को आप निरंतर उड़ेलते रहिए और हमारे कान निरंतर निरंतर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कीर्तन में उधार कर श्री प्रभु के गुणान व को सुनते हुए रसंग कोरो को? तृप्त तो हो जाए हर लीला हम यह हर लीला स्वरूप में भी ऐसी है और भक्तों का पात्रता भी ऐसी है कि वे कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। जहां पर प्रकट रूप में ही असंतोष दिख रहा है किसी तरह से एक भक्त भगवान से शिकायत करते हुए कह रहा है कि श्री कृष्ण तब लावण्य सौम्य लोचनेशिक्षण संवृद्धि में तदा स्थान दायी तदा अस्थान हे कृष्ण, इस समय मैं मैं बड़े भ्रम में पड़ा हुआ माने मैं कहीं एक जगह टिक नहीं पाता हूं। अस्थान मेरी स्थिति कहीं एक जगह टिकनी पड़ रही है टिकी नहीं है मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ हे कृष्ण तर लावण्य मुझे बताइए कि आपका लावण्य कैसा है ये आपका लावण्य नित्य नया हो जाता है ये हमारी आंखें नृत्य नया अनुभव करती हैं सौंदर्य शास्त्र का स्टेटिक्स का एक पुराना ये समस्या है प्रॉब्लम है कि सौंदर्य वस्तुगत होता है कि व्यक्तिगत होता है ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। ये पुराना सौंदर्य शास्त्र का बड़ा निचोड़ा गया कूटा गया प्रश्न है खूब इसके ऊपर विचार किया गया तो यहां पर कोई कृष्ण उठाया गया है कि कृष्ण तर लावण्यू आपके लावण्य की प्रशंसा करूं किये आंखों में है कि आपके रूप में ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है यह मुझे बताइए प्रशिक्षण संबंधी यह प्रतिक्षण बढ़ता है मैं तदा और मैं निर्णय नहीं कर पाता हूं चंचलता मैं बना तो श्री राधिका प्रेम और श्री कृष्ण सौंदर्य इन दोनों में हो गई राधे राधिका प्रेम कहता है, है मैं बड़ा और श्री कृष्ण का सौंदर्य कहता है, है कि मैं बड़ा तो प्रेम के कारण कृष्ण सौंदर्य कृष्ण आकार धारण कर लेता है जब कृष्ण सौंदर्य ने दुगना आकार हरण किया तो श्री राधा का प्रेम चौगुना बढ़ जाता है और उस चौगुने को देखकर के कृष्ण प्रेम फिर आठ गुना बढ़ जाता है फिर राधा प्रेम सोलह गुना बढ़ जाता है इस प्रकार सदा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं अंत में कवि यही वंदना करता है कि विभु रि कलेन सदा विधि गुरही मोहित वक्रमा विशुद्धा जयर राधिका राधा विभु रव्य कल्याण से सदा में होने पर भी जो प्रेम सदा बुद्धि को प्राप्त होता है जो विभु है वो बढ़ेगा कहा कैसे परंतु ये सदा बढ़ रहा गुरु रव्य गौरवचर्यान गुरु होने पर भी इसमें कभी अभिमान नहीं गौरव गौरवचर्या नहीं अभिमान नहीं आता और मोह को पूछे तो बकरमा प्रेम कभी सीधा चलेगा नहीं प्रेम की गति सर्प के समान सदा टेढ़ी ही होती है शाम जब चलता है तो टेढ़ा ही चलता है परंतु तो फिर भी शुद्ध यह सदा शुद्ध है अर्थात अभिलाषा नहीं है प्यारे को ही सुख देने की एकमात्र अभिलाषा इसमें विराजी रहती है इसमें स्थित रहती है प्यारे को कैसे सुख दे? लिए? जो बामता है वह अभी प्री को सुख देने के लिए मुरद्विशी राधिका राधा माने श्री कृष्ण दैत्य को मारने वाले या विरह को दूर करने वाले मोरा मानी भावना उससे द्वेष करने वाले संयोग सुख प्रदान करने वाले वालों कृष्ण के अनुराग जय हो जय ये प्रेम अद्भुत होकर के विराजमान तो विरुद्ध धर्माश्रयता इस प्रेम में सर्वदा सर्वदा विराजमान है ये ऑक्सीमोरन यो विरोधाभाष वह इस मिलन में सदा सब विराजमान रहता तो तो लो, लो है तो कृष्ण तर लावण्य निजे व्यवचले कृष्ण आपके लावण्य की प्रशंसा करूं अपनी आंखों की प्रशंसा करू मन स्तुति करू यह प्रशिक्षण संवृि क्योंकि आंखों की प्यास निरंतर बढ़ती है आपका सौंदर्य निरंतर बढ़ता है और मैं तरह स्थान दाय और मैं कहीं टिक नहीं पाता हूं ये निर्णय नहीं कर पाता हूं कि या सुख वस्तु के कारण है या दर्शक के प्रेम के कारण तो नहीं बस क्योंकि यदि वस्तु में सौंदर्य नहीं होता तो विश्व में सौंदर्य के अलग अलग जो कुछमान हैं, वो कुमान नहीं बनते उपमा कभी नहीं बनती कमल जैसे नेत्र मछली जैसे नेत्र आख्षी, आख्षी, आख्षी, ये सब नहीं बनते ये उपमान नहीं बन सकते थे इसलिए कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति पूर्वक सौंदर्य के कुछ प्रतिमान कुछ मेजरमेंट वे कहीं स्थापित किए गए और हर जगह मेजरमेंट अलग अलग भी हैं। कहते हैं चीन में लड़कियों को लोहे के चूते पहना देते हैं जिससे पैर छोटे रहे वहा छोटे पैर का होना वो सौंदर्य का प्रतीक है कहीं मोटे ओठ होना वो सौंदर्य का प्रतीक है कहीं पतले होना वो सौंदर्य का प्रतीक है कहीं दबी हुई नाक पहाड़ों पर वो ही सौंदर्य है कहीं उठे हुए आधार उठी हुई नाक वो सौंदर्य का प्रतीक है तो सौंदर्य के तस्वान भी स्थान स्थान पर भौगोलिक सीमाओं में अलग अलग दिखते हैं इसलिए सौंदर्य ना तो ये कहा जा सकता है कि वह केवल सब्जेक्टिव है और ना ये कहा जा सकता है कि वो केवल ऑब्जेक्टिव है कहीं दोनों मिलकर के ही विराजमान है यहां पर ये ही मानना पड़ेगा कि श्री राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम भी कृष्ण को प्रत्येक क्षण नित्य नूतन देखता है और श्री कृष्ण का सौंदर्य भी प्रतिक्षण भरता है इसलिए दोनों ही चीजें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही एक काल में यहां विराजमान है दोनों ही तरह की भावनाएं कहीं रखनी पड़ेगी सौंदर्य बोध में सेंस में कि कहीं सामाजिक जो रुचि है सामाजिक जो स्वीकृति है उसको भी आधार आधार मानना पड़ेगा तो कहीं देखने वाली जो आंखें हैं उनमें भी सौंदर्य को कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो असंतोष जो है वो असंतोष दोनों के कारण हो सकता है अथवा कह रहे हैं मम कृष्णा तट सत संगत कृष्णांग संगम अवागते हैं कृष्णम मन सतृष्णम सदा तदप कृष्णा तट सत संगत कृष्ण कृष्णा माने श्री यमुना जो उन यमुना के तट पर कृष्णा तट पर यमुना के तट पर संतन मानेर संगत कृष्ण श्री कृष्ण से मैं मिलती रहती हूं यमुना तट कुंज पर निरंतर कृष्ण से मिलन होता है और अंग संगत संगम अवागते हैं और श्री प्यारे के साथ में अंग संग की भी प्राप्ति होती रहती है परंतु तरुण विचंदन कृष्णम उस मिलन जो किया है उस मिलन का ही चिंतन करते हुए तो तद अनुचि कृष्णम उन कृष्ण को ही मेरा मन सतृष्ठ सदा नरंतर कृष्ण का ही स्मरण करते हुए रहता है श्रीमद महाप्रभु ने भी रूप गोस्वामी जी से यही कहा सनातन रूप से कि तदेव चिंत्यंतर रसायन जैसे पर पुरुष में आसक्त रहने वाली प्रेमिका जल्दी से अपने घर के कामकाज को पूरा करके कि कहीं कोई नहीं प्यारे से मिलने के लिए उत्सुक रहती है और जल्दी से अपने प्री से मिलने की तीव्रता रखती है इसी प्रकार तुम लोग भी जल्दी से अपने हाथ का जो कार्य है उसको पूरा करके सारे कार्य तो पूरे कभी होंगे नहीं ये सोचते रहेंगे तब तो फंसे ही रहेंगे सारे कार्य तो कभी पूरे हो नहीं सकते हैं परंतु अभी हाथ में जो कार्य है उनको जल्दी से पूरा करके और बस थोड़ी सी व्यवस्था करके जल्दी से मेरे पास में आ जाए ये रूप सनातन को राम के निकाओ ने श्री महाप्रभु ने पत्रिका लिख करके उपदेश दिया जब ये बार बार ग्रह त्याग चाह रहे थे तो कहा कि नहीं जो पर नारी दृष्टांत विधिया कैसा कि पराई पुरुष में आसक्त नारी जैसे अपने घर के काम काज को जल्दी से सुलटा देती है विचार करती है कि काम रह जाएगा तो सास नंद न कोई अरे बहु कहाँ गई ये काम रह गया ये काम रह गया तो काम को भी हाथ सामने के काम को भी पूरा कर देती है और जल्दी से प्रिय के पास में अभिस करती है इसी प्रकार तुम भी जल्दी से अपने हाथ के काम को जो लिया हुआ है उसको पूरा करके मेरे पास में त्याग तो कर दिया सनातन गोस्वामी थोड़ी देर फिर हो गए और हो करके उनको इस बीच में जेल में भी डाल दिया किसी तरह से वहां से मुक्त होकर के फिर वे तो, तो यहां पर यह कह रहे हैं कि विचंतन कृष्ण तो जैसे कृष्ण के साथ में मेरा जो मिलन हुआ है उसका ही घर के कामकाज करते हुए भी मैं विचिंतन करती रहती हूं और श्री कृष्ण सतृष्ण कृष्ण के प्रति मेरा मन सतृष्ण रहता है सदा सदा उत्सुक रहता है इसी प्रकार असंतोष यहां वही संतोष होकर के विराजमान असंतोष नहीं है तो भजन नहीं बढ़ेगा भक्त के हृदय में सदापोष करना चाहिए आ, आ, मेरी माला पूरी नहीं हुई आज संख्या पूरी नहीं हुई आज गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया आज ठाकुर जी को आरती का दर्शन आज ये चुक गया आज ये कार्य रह गया आज अपने हाथ से कहीं सेवा माला इनकी तैयारी मैंने नहीं की तो ये यदि उसके हृदय में ये भावना रहेगी असंतोष रहेगा तो उसका ये असंतोष ही गुरुदेव को संतोष देने वाला महापुरुषों को संतोष प्रदान करने वाला होता है जो सैतीस नियम बताए थे इस प्रेम पत्तनम के इनमें एक छठा नियम यहाँ का एक ऑर्डिनेंस लागू लाग किया जाता है किसी भी देश में जाएं तो वहां का जो नियम है उन नियम को कहीं पालन करना पड़ेगा कहीं विदेश में जाए जहां पर इस बात का विचार है अब वहां पर आप पानी पी करके बोतल फेंक देंगे तो पकड़ नहीं जाएगी तो कुछ देश ऐसे भी है कि जहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कहीं एक कागज भी फेंकते हैं तो वो आपको कहीं एक अपराध के भीतर आप सीमा में कहीं आ जाएंगे तो ये ऐसे जो नियम उन नियमों को भी कहीं कहीं पालन करना करना पड़ता है तो यहाँ पर कह रहे हैं रही अभिनय विनय है इस देश का नियम उल्टा यहाँ पर अभिनय वो ही विनय दिखा रहे मथनताम जनि हरि गृह मंथान इस प्रेम नगर में अभिनय ही विनय है जैसे कृष्ण का मां के सामने अभिनय और अभिनय करते हुए श्री कृष्ण कहा सैया के ऊपर उठे आख मीटते मीटते थिनकते थिनकते मैया के पास में आ रही हैं। और मैया से कह रही है मुझे जल्दी से बॉडी में बैठा करके दूध दूध पिला दो। और मैया कह रही लोक ये उध आ गया अब दही नहीं मतले देगा और मैया जल्दी जल्दी दही मत रही और कह रही बेटा चला सर रुख देख झाड़ आ गए है इससे मैं छोड़ दूंगी तो फिर लोनी नहीं निकलेगी चाहे गर्म पानी मिलाओ चाहे ठंडा पानी मिलाओ फिर लोनी नहीं निकलेगी ने दही जल्दी जल्दी मतने वाली माँ को भी रोका गृहवाजमसान और अभिनय करते हुए माँ के काम को बिगाड़ते हुए कह रहे हैं कर रहे हैं कि दही की रई को ही आपने पकड़ दिया न रही चले न दही मसा जाए नीति माह और जो अभिनय करना बालक का यही माँ को प्रीति उत्पन्न करने वाला तो अभिनय यहाँ पर सुख देने वाला हो जाता है अभिनय क्रोध उत्पन्न करने वाला होता है परंतु तो बालक के का माँ के प्रति अभिनय करना यह माँ को उल्टा और सुख देने वाला बन जाता है तो नषेधक प्रीति पर अभिनय प्रकटी इसी तरह से उलू उपर व्यवस्थितम मरकाय काम दत्ताम हये नवम चौरक्ष पश्चात सुतमाघमत छले मैया ने देखा कि माघ फोड़ने के, के बाद में ये ऊधमी बगीचे के पीछे जाकर के खल के ऊपर बैठा हुआ है तो उल्लू खल ऊपरी व्यवस्थितम उलू खल को अंघरे माने उल्टा करके उस उसके ऊपर व्यवस्थितम एक पैर लटका करके अपने दाहिने चरण को बाई जंगा के ऊपर रख करके गोभी में माखन की कमोरी रख करके आप बैठे हैं एक एक लोनी स्वाद ले लेकर के खा खा रहे हैं आओ आओ करके नामक एक बंदर को बुला लिया है और उसको भी एक एक भी चले जा रहे हैं। है? बंदर को पर्याप्त मात्रा में माने माखन को दे रहे हैं स्वयं भी खाते जा रहे हैं बंदर को भी माखन खिलाते जा रहे शिची मन छीका उसमें जो रखा जाए छीके के ऊपर जिसको रखा जाए ऐसे माखन को आप बंदर को खिला खिलांग तात्पर्य मानी माखन माखन निकलता है कल के दूध को जमाया जाएगा तब सुबह उसको मत के फिर उसमें से माखन निकाला जाएगा विकारक जो कल का जो गोदोहर है दूध उसका आज जो विकार निकाला जाएगा उसका नाम में माखन माखन तो उस को के हयंग चोरी करके लाए हैं इससे डरते भी जा रहे हैं मैया कुछ आ तो नहीं रही है पीछे करके भी देखते जा रहे हैं निरीक्ष मैया ने जब देखा पश्चात आगम छ मैया पीछे से आई और पीछे से आकर के सामने से नहीं आई पीछे से कूद करके आई और कूद करके कन्हैया को क्यों पकड़ना चाहे आपने मैया के नूपुर की जो चमक सुनी मैया जो उतरी खिड़की से कूद करके पीछे से पकड़ने के लिए नूपुर छलक गया है चमक गया है और उसकी आवाज सुनकर करके जो देखा मैया के हाथ में छड़ी है आप तो माखन की कमोरी रख करके तीत भी तोड़ करके भाग रहे हैं सो सुत आगमत क्षण सुत के पास में भैया आए तो यहां कन्हिया का अभिनय भैया पकड़ने के लिए आ रही है ये ये भाग रहे हैं ही अबने ही विनयमत क्षण धीरे धीरे भैया उस समय वहीं आगे इसी प्रसंग में वर्णन किया गया है अभिनय ही विनय है कि संजात को पास फूर्ण तो अरुणाधर मैया ने कन्हैया को माखन नहीं दूध नहीं पिलाया और कन्हैया को अधूरा छुड़ा करके दूध छुड़ा करके दूध उतारने के लिए जो ओटने के लिए रखाई थी उसको संभालने के लिए मैया गई है कन्हैया को तो गुस्सा गुस्सा भी बड़े गुस्से में संजात क्रोध उपन, क्रोध उत्पन्न हो गया शु झूठ मूठ के आंसू भी आ गए हैं मृषाशु मृषाशु इसलिए रो रहे हैं उस समय मैया के हाथ में कहीं भी छड़ी भी हो सकती है उस समय कह रहे हैं अरे आंसू बड़ा धोखा दे गए इस समय आ जाके तो मैया को दया दिए मैया पीटती नहीं इसलिए मृषाशु झूठे आंसू आंख मीड़ म करके ले आए मृषाशु और अरुणाधर्म अपने अधर्म को क्रोध में संदेशों को चबाते हुए सो दातों से संदेश मंत्र चबा करके द्धमंथाजनम मैया का जो मात है उसको कहीं फोड़ना है मैया का कोई काम बिगाड़ना है ये मंद विचार करके विद्वा भूषा आपने उस माक को नीचे रखे हुए जो अटोकना की लोहरिया है उनमें से एक लोहड़ी उठा करके उस माथ में जो मारा उस परमात्मा को यह तो होश रहा नहीं कि मिट्टी का माथ है इसके साथ में छेड़खानी की तो ये फूट भी सकता है वही हुआ। माख में जो लुढ़िया मारी लोहरी मारी है फट गया फूट गया फल करके सारा दही बिखर गया है अब खुद ही तो गलती कर रहे हैं और अपने आप को बचने के लिए मृषाश हो झूठ के आंसू उनको प्रकट कर रहे हैं कि आंसू आ गए तो मैं मैया पीटेगी नहीं नहीं तो पिटाई लगेगी सो मृषाशु झूठ मूठ के आंसू ला रहे हैं और मिल रहे हैं कि अगले आंसू क्यों धोखा ले रहे हो समय कहीं आ जाओ एक आंसू भी आ गया तो फिर भैया को दया आ जाएगी मीण मीण करके ऐसे आंसू पैदा करी रहो तो वाले पत्थर से तो पत्थर उस को भित्वा तोड़ा और रहो और फिर इतने ढीठ कि भंडार घर में जाकर के वहां पर जो माखन की कमोरी है उसको उठा करके उसके माहर को भी खा रहे हैं अंतरंगता अंतरंग रूप में छिपा करके आप भी खा रहे हैं तो ये अभिनय ही विनय यहां पर होगी में भी श्री प्रियागण श्री ललता की जो अभिनय करती है दानकिन कूदी में श्री ललता खूब शाम से गिर जाती हैं तो देखे कौन आज मेरे तो ये अभिनय को ही विनय हो जाता रस को देने वाला हो जाता है। के भी एक हैं उनको कर रहे कि पत्नी क्ष कदम लता मंगीक्षाच्युत अधिकांश श्रीअमुक प्रणनताम वृंदा दर धव उस समय उद्धक जी ब्रिज में पहाड़े हुए और श्री कृष्ण की जो प्रेम दशा उसका उस समय वर्णन किया जा रहा है गोपीगण ृष् की अपूर्व शोभा समीक्षाच्युत अधिकांश प्रणमता दधारो वृंदा बृंदा श्रीमा वृंदा उनसे श्री, ब्रन, उन श्री कृष्ण की शोभा को सुन रहे हैं कि हमारे कृष्ण श्री, श्री प्रिया जी का दर्शन करके राधा रानी का दर्शन करके अनेक अनेक बार उनकी दशा अद्भुत हो जाती थी कृष्ण राधिका प्रेम में कैसे विमोहित होते हैं इसका वर्णन कर रहे हैं कि अभिनय ही जहां विनय बन जाए श्री राधिका के साथ में अभिनय दिखा रहे हैं परंतु अभिनय ही विनय बन जाए अभिनय में विनय में ये दृष्टान के पत्नी रत्न निधि, रत्न निधि माने समुद्र नदियों को समुद्र की पत्नी माना गया है तो पत्नी रत्न निधि, मानो आंसुओं की नदी बह रहे तो पत्नी रत्न निधि निदे। रत्न निधे समुद्र की पत्नी समुद्र पत्नी अर्थात नदी मानो कोई नदी ही बह रही है पूरे नेत्रों के अश्वधारा से एक नदी का ही पुल आ रहा है नदी का ही बाढ़ आ रही है फ्लड आ रहा है नदी सो पत्नी रत्न पराम उपहरण श्री कृष्ण नदी के प्रवाह को ही उपहारन प्रदान कर रहे हैं अर्थात जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की नदी बह रही है आंसुओं के जल की नदी बह रही और रंजन मंजुल कंठ स्त्रोत्राक्षरोता श्री कृष्ण श्री वृश्वानंद ने उनके सामने कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं परंत रंजन मंजुल स्तोत्र अक्षर कोई मंजल स्तोत्र अक्षरों को स्तुति के अक्षरों को प्रकट करना चाह रहे थे परंतु कंठ पर उनकी आवाज हबक करके गले में ही रुक गई जो स्तुति करना चाह रहे थे वो तो स्तुति कर नहीं सके गले में ही आवाज रुक गई अक्षरों पर स्तुति करने का उपक्रम मात्र किया परंतु उसके पहले ही उनकी आवाज मंजूर कंठ के गर्भ में ही घुरघुरा करके रह गई है रुक गई है सोरंजन so, मंजूर कंठ गर्भ दुर्मित है उपक्रम कंठ में ही रुक गया और चुम्बन, फुल कदम्ब डई समीक्षा चुतम और फिर फुल कदम्ब डर तमाल दंबर तलाम श्री विश्वानंदिनी उनके श्रीअंग कैसे हो रहे हैं बोले प्रफुल्ल कदम के दंबर माने समूह के समान जिनके श्रीअंग हो रहे हैं अर्थात श्री विश्वानंदिनी उनके रोम रोम उस समय खड़े हो रहे हैं रोमांचित होकर के श्री विश्वानंदनी विराजमान है जो ऐसी लग रही हैं मान कदम्ब की कोई लता तो कदम्ब लता जैसे रोमांचित होती है कदम का फूल सब ओर से रोमांचित होता है पूरा गोला गैद की तरह से होता है सब ओर से रोमांचित होता है ऐसे ही श्री स्वामी उनके श्रीअंग भी सब ओर से रोमांचित हो रहे हैं ऐसी फूल कदम डंबर, फूले हुए कदम्ब के समूह उनके डंबर तल उन कलम के समान जिनकी श्रीअंग की अंग जिनके श्रेयंग हो रहे हैं ऐसी को श्री उस समय चुम्बन श्री प्रिया उनका आघ्राण उनकी गंध को ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे श्री अच्छुत को देख करके सब्धो अति अभ्यधिकांशं प्रणमता और श्री कृष्ण उस समय श्री प्रिया उनको अपनी भुजमाल धारण कराते हुए प्रिया के कंध का करते हुए विराजमान और विराजमान होते हुए प्रिया को ग्रहण करते करते ही उनके हाथ कांप गए और सब उनमें जलता दशा उत्पन्न हो गई है वे स्तब्ध होकर के विराजमान हुए ऐसे स्तब्ध श्री कृष्ण की अधिकांश नेणमता उनकी शोभा और भी अधिक हो गई है श्री कृष्ण की शोभा जो है वह स्तब्ध होने पर और भी अधिक हो गई अब यहां पर कृष्ण का अभिनय प्रिया उनका स्पर्श करने का प्रयास करना श्री प्रिया उनको आ, श्री श्याम सुंदर चंचल हो करके प्रिया को अपने भुज पाश में बांधना चाह रहे हैं परंतु कृष्ण तो का यह रुक जाना यही उल्टी बात हो रही है कि उनके नेत्रों से आंसू आ गए उसमें असमर्थ हो गए जो अभिनय है वो अभिनय ही यहाँ पर विनय हो गए सो चंचल हो करके नायक का एक स्वभाव है वह चंचलता धारण करता है नायिका का स्वभाव है श्री विश्वा नंदन का स्वभाव है कि वे नेति नेति बचन का उच्चारण करती है श्याम सुंदर में चंचलता और श्री प्रिया में नेति नेति बचन ये स्वभाव है परंतु यहां पर श्याम सुंदर की चंचलता वही प्रिया के लिए विनय बन जाती है और वो प्रिया के प्रेम को और अधिक आकर्षित करने वाली बन करके प्रिया में अपने चित्त को अधिक रमाने वाली बनकर कहना चाह रहे हैं परंतु उनकी स्तोत्र कंठ से प्रकट नहीं हो रहे हैं गले में ही स्तोत्र उलझ करके रह गए नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और श्री प्रिया के मुख की गंध को मधु का पान करने के लिए जब वे उत्सुक हो रहे हैं उस समय श्री प्रिया का श्रियंत वह कदम के पुष्प के समान रोमांचित होकर के सर्वदा विराजमान है ऐसी स्थिति में श्री श्याम सुंदर भी स्तब्ध होकर के विराजमान हो जाते हैं जड़ होकर के विराजमान हो जाते हैं और श्री श्याम सुंदर का ये स्तब्ध हो जाना अभिनय प्रिया के प्रति अपराध करने पर भी प्रिया के प्रति जो अभिनय प्राप्त करना जो रुक रुकने का प्रयास करना यही श्री श्याम सुंदर की अभिनय ही विनय होकर के विराजमान हो जाती है तो अधिकांश नियम प्रणता वृंदाव श्री समूह को दधारो श्री कृष्ण ने प्राप्त किया ऐसा श्री उद्धव ने कहा कि जिस समय समय मैं आ रहा था यहां उस श्री श्री का भावना में दर्शन करके कुछ कहना चाह रहे थे परंतु तो श्री श्यामचंदर उनके नेत्रों से निरंतर आंसू प्रकट हो रहे थे मुझे विदा करते समय मुझे भेजते समय उस समय श्री प्रिया कुछ कहना चाह रहे शांत कुछ कहना चाह रहे थे परंतु उनके कंठ के स्वर प्रकट नहीं हो रहे थे कंठ की आवाज गल में गले में ही हो करके वो घुरघुकम करने पर बोलने का उपक्रम करने पर भी गले में ही आधी रुक गई और वे कुछ कह नहीं सके और वे श्री प्रिया उनके श्रीअंग का पर्रमण करते हुए भी स्तब्ध होकर के विराजमान हो गए थे ऐसे श्री उनकी उनकी वो जो पूर्वक प्रकट करना, वह ही कहीं विनय होकर के विराजमान उस श्री उद्धव ने उस समय उनके चरित्रों को सुना और श्री वृंदाजी भी श्री उद्धव के सामने इसी प्रकार के वर्णन करती हैं कि कभी श्री श्यामचंद्र ब्रिज में अन्नपुंज में आते हैं तो उनके अभिनय कहीं अभिनय का आचरण करना वह भी कहीं रुक जाता तो विदा के समय भी कृष्ण की ये दशा है और ब्रिज में भी श्री प्यारी का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण में ऐसी ही सब्धता उनके श्री अंग में भी प्रकट हो जाती है So, ये रत्न श्री नदी बह रही थी उससे शोभा हो रही थी कुछ उपक्रम करना चाहते थे स्तुति करना चाह रहे थे कंट, कंट, कंट रुक गया। और उनके श्री रोमांच से कदम के पुष्प के समान प्रफुल्लित हो रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण ने मुझे यहां पर भेजा है ऐसा श्री उद्धव ने श्री गोपीला से कहा और जो अभिनय है वो पूरी विनय को प्रकट न करना अपनी पूरी विनम्रता को प्रकट न कर या अभिनय ही यहाँ विनय होकर के सो या मंथन दंड मुंत सदर सादर विस्मीक्षित जनको कमी शिशो अभूत अभिनयो विनया अधिकपुरिया एक बर्ण कर रहे हैं कि बृद्ध दंड मंथन दंड दंडन अमुचता श्री यशोदा जी दही मथ रही हैं और कल ही आकर के रई पकड़ ली तो बृद्ध मंथन दंडन मंथन के दंड को पकड़ रखा है अमुचता छोड़ नहीं रही कह रही है तो लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ देते दही कैसे मतलब रई नहीं पकड़ते हैं रही नहीं पकड़ते छोड़ दो पाए तो बृतम मंथन दंडम अमुचता श्री कृष्ण मंथन दंड को नहीं छोड़ रहे सदर सादर विस्मित वीक्षितई और उस समय सदर किंचित मात्र में सादर विस्मित सादर पूर्वक आदर पूर्वक और विस्मय शहरित मैया की ओर ही देख रहे हैं कुछ कुछ मैया की ओर आदर के सहित श्री श्यामचंदर देख रहे हैं परंतु रई जो पकड़ रखी है उसको नहीं छोड़ रहे यो चनक योगो अहू अभिनय उस समय श्री नंद बाबा महा और वहा यो उस समय श्री नंद यशोदा दोनों के दोनों कमनीय शिशो अभूत अभिनय कमनीय पुत्र का जो अभिनय है कृष्ण का जो अभिनय है वह अभिनय ही अधिकार नंदेश्वर के लिए विनय से भी अधिक प्यारा हो गया बालक की जित करना या माता पिता के लिए बालक का जो अभिनय है वह माता पिता के लिए विनय से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है दोबारा सुने कि दंडक श्री कृष्ण ने रई पकड़ रखी है और अमन है रई को नहीं छोड़ रही सगर मन कुछ कुछ आदर सहित तो विस्मृतई मां को भी देखते हुए चले जा है। है रहे हैं विस्मृत होकर के वीक्षितई मैं देख भी रहे हैं मां की ओर कि मां मुझे दूध पिलाती है कि नहीं मैं दूध पीऊंगा ये कहकर के रई पकड़ रहे हैं और जित कर रहे हैं रई पकड़ करके उस समय जनको हो माता पिता के लिए कमनीय शिशु अभिनय उस कमनीय बालक की जो अभिनय है वह विनया अधिक प्रिय बहुत विनय से भी अधिक प्रिय अभु हो गई विनय से भी अधिक प्रिय हो गई तो यही विरोधाभास है विरोध और आज एक उसका निरूपण कर रहे किसी गोपी उस के घर में कन्हैया माखन चोरी करने के लिए आए और गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया अपनी के तुम्हें कह रहे हैं कि न नज बिंदु मितम मुश अरे गोपी अरे दादी मैंने तेरे माखन की एक बूंद भी नहीं चुराई है सच सच कह रहा हूं तेरी सौरंग खाके कहू तेरे अनविछिया की सौरंग खाकर के, खा के कहू कि मैंने तेरे माखन की एक बूद भी नहीं खाई है चुराई नहीं है छोड़ दे छोड़ दे मुझे पकड़े मत पकड़े मत तुझे दंडो तेरे घर वालों को दंडो तेरे अंगो मुझे छोड़ दो बिंदु इतम मुश्तम मैंने यहां पर एक बूद भी नहीं ली है नमन सुंदर कर बल्कि मुझे तो ये लग रहा है मेरी मैं तो यहाँ आया था कि मेरी गेंद खो गई है खेलते खेलते मेरी तेरे द्वार पर तेरे घर में आ गई है तूने ही मेरी गेंद को अपने अंचल में छुपा रखा है इसलिए मैं अपनी गेंद लेने के आया हूं मेरी गेंद दे, दे। दूध दही चुराने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ नम खेलते खेलते मेरी जो यहां आ गई है उसको मैं लेकर के आया तूने मेरी कंदुक को छुपाव मत मेरी, मेरी गेंद को तु छुपा छुपाए मत ऐसा कहकर के शिशु वो शिशु श्री बाल बालमुकुद शिशु बालमुकुद उस समय गोपी के वस्त्रों में अपनी खोई हुई गेंद को ढूंढने का बाल लीला कर रहे हैं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और ढूंढने के लिए जो चंचलता करते हुए गोपी के वस्त्रों में जो अपनी गेंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं वस्त्रों के भीतर गैस को ढूंढना यही है अभिनय परंतु ये अभिनय अति से भी अधिक सुख प्रदान करने वाली हो तो बालक के द्वारा शिशु के द्वारा की गई अभिनय वह विनय से भी अधिक सुखदायी हो जाती है और ये वासवती जितनी भी श्री वृक्ष की यशोदा जी की सहयोगी जो गोपाल है पड़ोसी जो गोपी है में भी श्री यशोदा के भाव ही विराजमान और कन्हैया की भी इन गोपियों के प्रति माँ मातृ प्रीति ही विराजमान है प्रीति मातृवतराजमान है इसलिए माँ से कोई संकोच नहीं है और माँ की गोदी में बैठकर करके इन गोपियों की गोदी में बैठकर के मेरी गैद का अंड मेरी गैद का अंक ऐसा कहकर कि आप वस्त्रों में गैद को ढूंढने का प्रयास कर तो ये अपने ही से भी अधिक के बिंदु बिंदु सुविधा मैंने दही की बुद्ध भी बिंदु मितम माने बिंदु मात्र माने ना, बूद के ना की दही भी मैंने मुशितम मुषित माने चोरा जो चोरी करे उसका नाम मूसा मूसा नाम इसीलिए है उसका नाम जो चोरी करे उसका नाम मूसा तो मैंने दही की चोरी नहीं की है hey, मेरी यहां आई है जरूर तूने नहीं छिपाई होगी ऐसा कहकर के इत गृहित कुछ श्री सखी बा माँ उनके अंग में आप अपनी गैद को ढूंढ रहे हैं शिशो शिशु वे उनकी ये अपने ही माँ को अत्यंत सुख देने वाली हो रही है को अत्यंत सुख देने वाली विरोध हासन का और अंत में कह रहे हैं इसी प्रसंग में रचित रुक्षम रुक्षिम असमृद्ध चक्षुषो रति संसर जन संसगी मिलित यो पिहित अभिनय विनया अति प्रसंग है कि एक जगह कहीं उत्सव है गांव में परिवार में और उस उत्सव में सभी प्रकार के जन आयु हुए हैं जन कुछ जन श्री किशोरी जी के पक्ष के हैं कुछ जन चंद्रावली के पक्ष के हैं कुछ जन विरोधी जन हैं, उस समय सभी जन आएंगे सभी आएंगे किसी का अनुकूल हो सकता है किसी का प्रतिकूल भाव हो सकता है तो वहां पर जटला कुटला आदि जन भी आए हुए हैं वहां पर श्री राधा रानी भी आई हुई हैं, वहां पर श्री चंद्रावली जी के पक्ष भी कुछ गोमियां उत्सव में सम्मिलित हुई है अब महाशय जी पहुंचे वहां पर अब शिवप्रिया जी को देख करके बड़ा उत्सुक हो रहे हैं बड़े चतुर मन में विचार कर रहे हैं सामने जी खड़ी है सामने जो आ, आ, कहीं कुटला जी वे खड़ी है इधर कहीं खरा जो है वो खड़ी है उधर भरुंडा वो खड़ी है ये लोग विरोधी भी हैं जहां विरोधी है उनके सामने श्री प्रिया तो उनको देख करके भी श्री श्याम सिद्धा जैसे प्रिया को देखते ही नहीं जैसे हमने तो देखा है उनको कोई मतलब ही नहीं साइन में पहले तो उत्सव हुए थे प्रिया जी को दूर से देख करके और जैसे ही चटला पुतला भरुंडा अभिमन्यु आज किसी को देखा विरोधी पक्षों को देखा असजनों को देखा असजनों को देख करके आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हम तो पहचानते ही नहीं है और उस समय जो उपेक्षा कर रहे हैं या उपेक्षा ही शिवप्रिया जी समझ रही हैं या अभिनय ही परम परम सो रस में विशेष अवसरों पर विशेष प्रसंग और स्थान पर जो अभिनय है वो अभिनय ही परम परम विनय बन जाती है उस समय क्रिया के प्रति तो उत्सुकता दिखाना या होगा अभिनय और प्रिया के प्रति तो निरपेक्षता दिखाना न्यूट्रल अपने आप को दिखाना यही हो गई प्रिया के प्रति तो सम्मान श्री प्रिया को संकोच नहीं हो रहा को संकोच नहीं हो इसलिए आप असंकोच दिखाते हुए नहीं, उनको संकोच में न डालने के लिए आप अपने असंप्रकता दिखाने के लिए आप अभिनय करते हुए जैसे राधिका को देखकर के भी घूम फेर रहे हैं कहीं देख ही नहीं रहे हैं और अभिनय दिखाते हुए चले जा रहे हैं सखी समझ समझ रही हैं कि ये अभिनय करना सर्वसा उचित है ये अभिनय ही यहां पर विनय इसी बात को कह रही हैं कि रचित रुक्ष श्री कृष्ण ने रूखापन दिखाया असमभृत चक्षुषाह और उस समय चक्षुषा अपनी नयन मैं से नयनों से दृष्टि भर करके प्रिया को निहारा भी नहीं उसि भी टिकी नहीं है असमभृत चक्षुषाह जो चक्षु हैं उनको असमृत पूरी तरह से प्रिया के श्रीमुख के ऊपर केंद्रित नहीं किया है सरसर जन श्री, श्री शोर की भी यही स्थिति है किशोर जी भी को देख करके जैसे अनदेखा कर रही है हम तो इनको पहचानती नहीं और श्यामचंदर भी प्रिया जी को देखकर के दिखा रहे हैं जैसे हम इनको पहचानते नहीं तो दोनों रतिमत परस्पर प्रीति से युक्त है परंतु तो फिर भी सरसत संसर्थ सज्जन संसदीय उस संसद में उस समूह में जहाँ सज्जन भी विराजमान है माने अनुराजियां भी हैं और असज्जन माने विरोधी जन भी विराजमान है ऐसी उस सभा में रचमतो हो श्री प्रिया लाल दोनों परस्पर प्रीति से युक्त होकर के भी दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि रचित रुक्षिम जैसे रूखे हैं ये जानते ही नहीं एक दूसरे को और असमृद्ध चक्षुषाह एक दूसरे की ओर नयन भरते देख भी नहीं, नहीं रहे हैं मिलते हो दोनों जब एक स्थान पर मिल गए हैं पर फिर भी पीड़ित स्मित योग अपनी मुस्कान को भी रोकने का प्रयास कर रहे बोले हृदय में जो आनंद है उसके कारण प्रीति तो उत्पन्न होगी तो अपनी प्रीति को भी भी रोकने रोकने का का स्मित को भी का प्रयास कर है। तो मन रहे हैं प्रति अभिनय दिखाना यही विनय अति अतिदा विनय की अपेक्षा भी अधिक सुखदायी हो करके विराजमान हो जाता है तो ये यहां अभिनय ये भी परम परम विनय होकर के विराजमान हो जाता है सो so, प्रेम जो कहियत काम जो कहियत प्रेम रति प्रेम जो नित्य काम जो कहियत प्रेम रति प्रेम जो नित्य व्योग तो संयोग इन दोनों के बीच में इस प्रकार श्री श्याम सुंदर आप विराजमान मिलन जी कहियत कामरथी विराज प्रेम प्रेम मिलन की संधि में बिहर युगल किशोर सो प्रेम मिलन इन दोनों की संधि में विराह मिलन इन दोनों की संधि में श्री युगल किशोर मिलते हैं कामज कहियत मिलन जो संयोग है वो तो है काम और जो प्रेम है वो है व्योग और प्रेम और काम इनकी संधि में श्री श्यामा शाम आप दोनों विहार करते हुए विराजमान हो गई है तो जब मिलते हैं उस समय व्योग होता है और जब दूर होते हैं तो उस समय दर्शन होता है हाँ नहीं दर्शन जो कहियत कही, कही प्रेमरत मिलन जो कही प्रेम जो दर्शन है वो तो मिलन है और जो मिलन है वह तो प्रेम और काम इनकी संधि में योग है दोनों मिलते हुए रहते हैं तो मिलते हैं उस समय व्योग है और जब दूर हैं उस समय संयोग है तो मिलते समय तो दूर हट करके रूपमाधु दर्शन करना चाहते हैं और जब दूर हट करके रूपमाधु का दर्शन कर रहे हैं तो मिलने की इच्छा होती है तो बड़ी समस्या में है ना तो अलग हट करके मुखदर्शन मिले तो मुखदर्शन नहीं होगा और अलग हटे तो मिलन नहीं होगा तो दोनों की संधि में युग सरकार मिलती मिलते बिराजमान होते प्रेमरते नित्य जो दर्शन है वो तो है मिलन और जो मिलन है वही है मिलन जो नित्य व्योग मिलन जो है वही व्योग दरस और परस दरस दर्शन और परसन। दर्शन में तो संयोग है और करसन में व्योग उल्टी बात है दरस और परस तो दरस परस इन दोनों की संधि में शिव जगत सरकार मिलती हैं दरस जो कही है प्रेम कुछ ऐसे ही है कही इसको तो भूलाम दर्शन जो कहिए तो प्रेम रथी परस जो प्रेम भी दर्शन जो है वो तो है मिलन और जो स्पर्शन है वही वियोग है और दर्शन प्रशन इनकी संधि में श्री युग सरकार दोनों मिलते जुटे विराजमान थे तो उपेक्षा और मिलन ये दोनों यहाँ पर एक साथ में विराजमान उपेक्षा ही मिलन है लाल की अब अब आगे बन ही ही अब साथ एक लक्षण बंद करेंगे कि अनलंकृति श्रृंगार न करना ही अनंकृति गोलवुंडा वंद हरी लाल की जय गोविंद जय जय गोबाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि जय जय जय जय रा अरे लाला अरे लाला रे सो जा